प्रश्न आप कहते हैं कि प्रेम प्रगाढ़ होकर प्रार्थना बनता है और प्रार्थना परमात्मा की ओर ले जाती जबकि मेरे जीवन में प्रेम दुख बन गया है कृपापूर्वक इस संबंध में मार्गदर्शन करें सत्यनारायण अमृत जहर हो सकता है अगर ना समझ के हाथ में पड़ जाए जहर अमृत हो जाता है अगर समझदार के हाथ में पड़ जाए तो ना तो अमृत अमृत है ना जहर जहर असली बात है तुम पर निर्भर किसी वैध्य के हाथ में पड़ के जहर औषधि हो जाता है मरते को बचा लेता है और कोई ना समझ इतना अमृत पी सकता है कि पी के ही मर जाए जरूरत से ज्यादा पी जाए सीमा के बाहर पी जाए मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं शायद तुम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हो तुम किसी और ही प्रेम की बात कर रहे हो मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो प्रार्थना की तरफ ले जाता है तुम उस प्रेम की बात कर रहे हो जो वासना की तरफ ले जाता है और ये यात्राएं अलग अलग है ये यात्राएं विपरीत प्रेम नीचे गिरे तो वासना बनता है ऊपर उठे तो प्रार्थना बनता है प्रेम उतार पर हो तो वासना चढ़ाव पर हो तो प्रार्थना प्रेम पहाड़ से लुढ़कने लगे पत्थर की भांति तो वासना और प्रेम को पंख लग जाएं और उड़ चले सूरज की तरफ तो प्रार्थना नीचे उतरना तो दुखपूर्ण है इसलिए तो सारे धर्म कहते हैं कि नरक नीचे नीचे का मतलब भौगोलिक मत समझना कि जमीन में गड्ढा खोदते चले जाएंगे खोदते चले जाएंगे खोदते चले जाएंगे एक दिन नरक मिलेगा नरक नहीं मिलेगा अमेरिका पहुंच जाओगे और अमेरिका के लोग अगर खोदते चले आए तो भारत भूमि में इस पूर्ण भूमि में आ जाएंगे वो भी यही सोचते हैं कि नरक नीचे दुनिया के सारे लोग सोचते हैं कि नर्क नीचे नीचे की बात भौगोलिक नहीं है नीचे की बात बड़ी गहरी उसका संदर्भ समझो जब भी जीवन चेतना नीचे की तरफ उतरती तो नरक में ले जाती और यही अर्थ है स्वर्ग के ऊपर होने का ऊपर होने का ऐसा अर्थ नहीं कि चढ़े बैठ के अंतरिक्ष में और एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे ऐसी भ्रांति रही होगी यूरी गागरिन को क्योंकि उसने लौट के जो पहली बात कही वो ये कही कि मैं चक्कर लगाया चांद का अंतरिक्ष की यात्रा कराया परमात्मा कहीं मिला नहीं स्वर्ग इत्यादि कहीं भी नहीं रूस में उन्होंने चंद्र यात्रा का पूरा का पूरा म्यूजियम तैयार किया है तो चंदयात्री जो भी खबरें लाए हैं चांद पर जाके जो मिट्टी पत्थर लाए गए हैं वो सब वहां संग्रहित है उस म्यूजियम के दरवाजे पर यूरी गाग्रेन का यही वचन खोदा गया है कि मैं देख आया चांद तक अंतरिक्ष का चक्कर मार आया न कोई स्वर्ग है न कोई ईश्वर है आस्तिक भी भ्रांति है और नास्तिक भी आस्तिक की भ्रांति वो सोचता स्वर्ग ऊपर तो तुम जब प्रार्थना करते हो तो हाथ ऊपर उठा के जैसे परमात्मा ऊपर परमात्मा तो सब तरफ है नीचे भी वही ऊपर भी वही बाएं भी वही दाएं भी वही सब दिशाओं में वही लेकिन ऊपर की बात सांकेतिक है अर्थपूर्ण है अर्थ को जोर से मुट्ठी बांध के पकड़ोगे तो मर जाएगा कुछ अर्थ होते हैं जिनको मुट्ठी बांध के नहीं पकड़ा जाता नाजुक चीजें हैं ये इनको झपट्टे से नहीं पकड़ते नरक नीचे पकड़ लिया झपट्टे से नक्शे लटके हैं मंदिरों में नरक नीचे स्वर्ग ऊपर और जिन धर्मों में अनेक नरकों की चर्चा है वहां नरकों के नीचे नरक सात नरक तो चले जाओ नीचे और नीचे ड्रिलिंग करते जाओ और स्वर्ग सात स्वर्ग चढ़ते जाओ चढ़ाई पे चढ़ाई पहाड़ पर पहाड़ आते जाते फिर साथ में स्वर्ग में ईश्वर विराजमान है ऊपर और नीचे काव्यात्मक प्रतीक है नीचे का अर्थ है चेतना का अधोगमन ऊपर का अर्थ है चेतना का ऊर्ध्गमन ऊर्ध्व हो जाना स्वर्गीय हो जाना तुम्हारे भीतर प्राण ऊपर की तरफ चलने लगे वासना नीचे खींचने वाला तत्व है वासना ऐसे है जैसे जमीन का गुरुत्वाकर्षण सत्यनारायण तुम कहते हो मेरे जीवन में प्रेम दुख बन गया है तुम्हारे जीवन में ही नहीं सौ में से निन्यानबे प्रतिशत लोगों के जीवन में प्रेम दुख बनता है क्योंकि बोते तो नीम हैं और प्रतीक्षा करते हैं आम की मैं कह रहा हूं आम बो तो आम की फसल आएगी और फल से सिद्ध होता है कि वृक्ष क्या था फल के पहले पता भी नहीं चलता जब नीम बोते हो तब तो पता भी नहीं चलता कि क्या होने वाला है जरा चक बो जरा निबोली को चखो जरा उसके कड़पेपन को चखो और फिर जब पहले पहले पत्ते आने लगे नीम के तो उनको भी चखो इस पर जीवन समाप्त मत करो इसमें कड़वाहट ही कड़वाहट स्वर्ग के दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दी द्वारपाल ने खिड़की खोली पूछा आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा मेरा नाम चंदूलाल आप क्या चाहते हैं यह स्वर्ग है चंदूलाल ने कहा और क्या चाहता हूं दरवाजा खोलिए उस देवदूत ने पूछा कि पहले एक बात का उत्तर देना होता है स्वर्ग में प्रवेश के पहले शादीशुदा हो गैर शादीशुदा चंदूलाल ने कहा कि शादीशुदा हूं देवदूत ने कहा कि ठीक है फिर नरक तुम देख चुके अब आ जाओ स्वर्ग में दरवाजा खोल दिया दरवाजा बंद ही कर पाया था कि फिर दस्तक दस फिर खिड़की से झांका आप कौन है उनका मैं भी वो जो चंदूलाल भीतर गया उसका दोस्त डब्बू जी हम साथ ही साथ मरे कार एक्सीडेंट में उसकी चाल जरा तेज है मेरे पैर में जरा चोट ज्यादा आई तो मैं जरा घिसटता आ रहा हूं दरवाजा खोलो जब चंदूलाल भीतर चला गया तो मैं भी भीतर जाऊंगा देवदूत ने पूछा कि पहले एक प्रश्न का जवाब दो शादी सुधा कि गैर शादी सुधा डब्बू जी ने कहा चार बार शादी की द्वारपाल ने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि स्वर्ग है कोई पागलखाना नहीं <laughs> भूलों से सीखो एक बार तक माफ किया जा सकता है मगर चार बार एक सीमा होती भूलों की लेकिन लोग भूल वही कि वही भूल दोहराए चले जाते जीवन भर फिर फिर नीम के बीज बो देते सोचते हैं कि इस बार फसल कड़वी हो गई अगली बार ठीक हो जाए मगर बीज वही बीज बदलने होंगे वासना का अर्थ होता है तुम भिखारी हो और भिखारी प्रेम को नहीं जान सकते वासना का अर्थ होता तुम मांग रहे हो पुरुष हो तो स्त्री से मांग रहे हो कुछ कि तू दे दे सुख उसके पास खुद ही नहीं वो तुमसे मांग रही कि मैं झोली फैलाती हूं भर दो मेरी झोली सुख से वो भी भिकमंगे तुम भी भिकमंगे दो भिकमंगे एक दूसरे के सामने झोली फैलाया खड़े अड़चन ना होगी तो क्या होगा ना उसके पास देने को ना तुम्हारे पास देने को तुम भी चाहते वही भी चाहती दुनिया में लोग शिकायत करते हैं प्रेम नहीं मिलता ऐसी कोई शिकायत नहीं करता कि मैं प्रेम नहीं देता मेरे पास कितने लोग आके कहते कि दुनिया में प्रेम नहीं कोई देते नहीं तो दुनिया में प्रेम हो कैसे सब चाहते हैं कि मिले वासना का अर्थ है मिले और प्रार्थना का अर्थ है दो प्रार्थना दान है वासना भिक्षा है लेकिन देने के पहले होना चाहिए ना वही तो दे सकते हो जो तुम्हारे पास है तो प्रेम पैदा करो प्रेम को पैदा करना बड़ी कला है जीवन का आमूल रूपांतरण करना होता है जिनके चित्त घृणा से भरे भय से भरे ईर्षा से भरे वैमनस से भरे अहंकार से भरे वहां प्रेम के बीच पैदा कैसे होंगे ये तो ऐसा समझो कि घास पात घास पात उगा हुआ है तुम्हारे पूरे प्राणों में और उसमें तुमने बीज डाले चमेली के कि चंपा के घास पात खा जाएगी बीजों को घास पात की एक खूबी उसे बोना नहीं पड़ता वो अपने आप ऊँग थी मुला नसरुद्दीन के पड़ोसी ने मुल्ला नसरुद्दीन के बगीचे को देखा पड़ोसी नया नया उसने का बड़ा प्यारा बगीचा लगाया है घास भी आपकी बड़ी प्यारी गुलाब के फूल भी बड़े सुंदर मैं भी बगीचा बनाना चाहता हूं मैंने भी गुलाब बोए हैं लेकिन पता नहीं चलता कौन गुलाब है कौन घास पात है इसके पता चलाने का उपाय क्या है नसरुद्दीन ने कहा बड़ा सुगम उपाय तुम सबको उखाड़ के फेंक दो जो फिर से उग जाए वो घास पात जो फिर से ना उगे समझ लेना गुलाब था घास पात की एक खूबी है वो अपने से उगाता वासना की एक खूबी वह अपने से आ जाती है वो जन्म के साथ ही आती सच तो यह है कि तुम्हारा जन्म ही उसी के कारण होता है मरते वक्त जो वासनाएं तुम्हारे चित्त में थी वही तुम्हारे जन्म का कारण बन वासनाएं तो पास हैं, उनमें बंधे उनमें खिंचे हम चले आते हमारे पास एक शब्द है पशु वो बड़ा प्यारा शब्द है दुनिया की किसी भाषा में वैसा शब्द नहीं अंग्रेजी में पशु को एनिमल कहते मगर एनिमल में वो बात नहीं उल्टी ही बात है एनिमल बनता है एनिमा से एनिमा का मतलब होता है प्राणवान जीवंतता तो जो प्राणवान है वो एनिमल सब प्राण है वो एनिमल हमारा शब्द पशु बड़ा अद्भुत है पशु का अर्थ है जो पास में बंधा है जिस जिसपे जंजीरें जो जंजीरों में खींचा चला आया है जिसे गाय को कोई रस्सी में बांध के ले चले तो गाय पशु है लेकिन तुम भी रस्सियों से बंधे हो और शायद रस्सियां भी ऐसी जो तुम ही बुनते हो तुम्हारे जाल भी ऐसे जो तुम्ही बनाते हो जैसे मकड़ी जाला बुनती और कभी कभी खुद के बनाए जाले में फंस जाती और हम तो सब खुद के ही बनाए जालों में फंसे किसी और का बनाया जाला नहीं थोड़ा सजग होना होगा सत्यनारायण तुमने जिसे प्रेम समझा है वो प्रेम नहीं काम है कामना है वासना है मांग है उसमें तुम्हारे प्रेम का अर्थ अभी तक इतना ही है कि दूसरे से सुख मिल जाए दूसरे का शोषण कर लूँ और दूसरा तुम्हारा शोषण करना चाह रहा है तुम दोनों एक दूसरे के शोषक हो तुम दूसरे को एक दूसरे को दुखी करोगे और क्या करोगे शोषण से दुखी पैदा होता है तुम्हारा प्रेम दान बनना चाहिए दान बनने के पहले तुम्हारे पास होना चाहिए संपदा होनी चाहिए प्रेम की उसी प्रेम की कला को मैं यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रेम की कला के कुछ सूत्र हैं पहले तो घास पात उखाड़ उखाड़ के फेंको नहीं तो गुलाब बढ़ेंगे ही नहीं अगर किसी तरह बन भी गए तो उनमें फूल ना आएंगे अगर फूल आए भी तो बड़े छोटे होंगे मुर्दा होंगे उनमें सुवास ना होगी क्योंकि घास पात चारों तरफ सारी जमीन के रस को पी जाता फूलों तक रस पहुंच ही नहीं पाता अपने जीवन को घासपात से मुक्त करो भय क्रोध वैमनस ईर्षा घृणा द्वेष ये सब घासपात पात है इसको जब तक तुम छांट ना दोगे तब तक तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव होगा ही नहीं इस सब में ही तुम्हारी ऊर्जा उलझी हुई है प्रेम बने तो किस ऊर्जा से बने तो तुम इन्हीं के ऊपर प्रेम के लेबल लगा देते हो तुम घृणा को ही प्रेम कहने लगते हो तुम ईर्षा को ही प्रेम कहने लगते हो तुम्हारी पत्नी किसी से बात कर रही बस ईर्षा जग जाती कि तुम्हारा पति किसी स्त्री के साथ तुमने देख लिया मुल्ला नसुद्दीन अपनी पत्नी को लेकर निकला है बाजार से एक बड़ी सुंदर युवती ने कहा हेलो नसरुद्दीन नसरुद्दीन तो कुछ बोले ही नहीं पतिदेव ऐसी अवस्था में बिल्कुल चुप रहते। मगर पत्नी तो आग बबूला हो गया उसने कहा ये औरत कौन मैं एक कदम आगे न बढ़ूंगी पहले इसके संबंध में मुझे समझा नसरुद्दीन ने कहा कि देवी तू मुझे माफ कर असल में इससे भी बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर है उसकी पत्नी पूछा वो क्या उसने वो ये कि उस स्त्री को मुझे समझाना होगा कि वो कौन औरत थी जो तेरे साथ थी। अब तू मुझे छोड़ एक ही काफी उसने जो हेलो नसरुद्दीन कहा है उसका मतलब मैं जानता हूं कि बच्चू ये कौन औरत अब मुझे जो झंझट उसके साथ होगी वो ही काफी अब तू तो अपनी पत्नी कम से कम तू तो चुप रहे स्त्रियों का प्रेम तथा कथित प्रेम पुरुषों का प्रेम तथा कथित प्रेम जरा उस प्रेम को खोरे दो और जरा उसके भीतर झांक के देखो तुम बड़े हैरान हो जाओगे उसके भीतर कुछ और पाओगे मुल्ला नसरुद्दीन के घर मेहमान आए हुए पत्नी भोजन परोस रही नमक की जरूरत पड़ गई तो मुल्ला भागा मिनट बीत गए दस मिनट बीत गए मेहमान बैठे हैं पत्नी ने कहा कि अभी तक तुम्हें नमक का डब्बा नहीं मिला आंखें हैं कि नहीं नसरुद्दीन ने का स... करीब करीब सब डब्बे खोलकर देख चुका किसी में हल्दी किसी में कुछ किसी में जीरा नमक का डब्बा दिखते नहीं पत्नी ने कहा आंख के अंधे सामने रखा है तुम्हारे जिसमे मिर्ची लिखा है उसी में नमक है डब्बों पे कुछ लिखा है भीतर कुछ तुम जिसको प्रेम कहते हो उसके भीतर क्या है तुमने सच में किसी को प्रेम किया है सत्यनारायण तुमने सच में किसी को अपने को अर्पित किया है तुमने प्रेम में समर्पण देखा है तुम जिसे प्रेम किए हो उसके लिए मर सकते हो मिट सकते हो तुमने अपने प्रेम को क्या दिया है देने की तो बात ही लोग मत करो लोग लेने की बात करते हैं हर एक चाहता है कि मिले एक युवक अपने मित्र से पूछ रहा था कि मैं किस से शादी करूं कोई पांच छह स्त्रियां तय नहीं कर पा रहा प्रेम भी तय करना होता है प्रेम तो हो जाता है तय करना पड़े तो प्रेम नहीं कुछ और है उसके मित्र ने पूछा अर्चन क्या है तो उसने कहा कि सबसे बड़ी अड़चन तो दो स्त्रियों के बीच है। असली सवाल उन दो में से तय हो जाए तो हल हो जाएगा एक सुंदर है लेकिन गरीब है एक कुरूप है बहुत कुरूप है लेकिन अमीर है उस मित्र ने कहा तुम प्रेम का अर्थ समझते हो अगर तुम्हें सच में प्रेम है तो सुंदर स्त्री से प्रेम करो उसी से विवाह करो पैसे का क्या है हाथ का मैल मित्र ने कहा ठीक तुमने ठीक सलाह दी मित्र वही जो वक्त पर काम आए जब दोनों विदा होने लगे तो मित्र ने पूछा और कृपा करके दूसरी स्त्री का पता ठिकाना मुझे दे दो लोगों की उस उत्सुकताएं अपेक्षाएं आकांक्षाएं बड़ी और नाम कुछ भी हो मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे कह रही थी कि देखते नहीं चंदुलाल को सामने ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता कि अपनी पत्नी को नई साड़ी लाके ना देता हो इसको कहते हैं प्रेम ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि कोई आभूषण न खरीदता हो इसको कहते हैं प्रेम ऐसा कोई साल नहीं जाता जब उसने कुछ हीरे जवाहरात न खरीदे हो इसको कहते हैं प्रेम एक तुम हो मुल्ला नसुद्दीन ने कहा चाहता तो मैं भी हूं कि हर सप्ताह साड़ी खरीदू हर सप्ताह आभूषण खरीदू हर साल हीरे जवार खरीदो अरे कौन नहीं चाहता मगर मैं चंदुलाल से डरता हूं उसकी पत्नी ने कहा चंदुलाल से इसमें डरने की क्या जरूरत मुल्ला ने कहा चंदुलाल पहलवान है हट्टा कट्टा हड्डी पसली तोड़ देगा उसकी पत्नी ने कहा इसमें चंदुलाल आते ही कहां मुला सुद्दीन कहा आता क्यों नहीं क्योंकि मैं उसी की पत्नी को तो चीजें भेंट करूंगा लोग रह रहे हैं किसी के साथ नजरें कहीं और लगी शरीर कहीं है प्राण कहीं और इसको प्रेम कहते हैं और प्रेम भी तोला जाता है साड़ियों में आभूषणों में हीरे जवारतों में यह सब प्रेम नहीं है ईर्षा प्रेम के वस्त्र पहने खड़ी है द्वेष प्रेम के वस्त्र पहने खड़ा है इसलिए तो तुम्हारा प्रेम कभी भी घृणा में बदल सकता है क्षण भर में घृणा में बदल सकता है जिसके लिए जान देने को तैयार थे उसी की जान लेने को तैयार हो सकते हो और प्रेमी 24 घंटे लड़ते अगर उनकी जिंदगी देखो तो लड़ते ज्यादा हैं लड़ना झगड़ना ही जैसे एक प्रेम का ढंग उन्हें आता है इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम ने दुख लाया तो आश्चर्य तो नहीं तुमने जैसा प्रेम किया वैसा फल पाया मैं किसी और ही प्रेम की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं प्रेम बेसर्त होना चाहिए मांगो मत कुछ दे सको तो दो जो भी दे सको तो दो और देने के पहले तुम्हारे पास होना चाहिए इसलिए प्रेम के पहले ध्यान में उतरना जरूरी है। ध्यानी ही प्रेम कर सकता है और प्रेमी ही ध्यानी हो सकता है क्योंकि जो ध्यान में उतरेगा वो अपने भीतर ऐसे अजस्त्र स्रोत पाएगा आनंद के कि बांटना ही होगा उन्हें फिर बांटोगे कैसे उन्हीं को बांटोगे जो तुम्हारे निकट हैं समीप हैं अपने पत्नी हो पति हो मां हो पिता हो भाई बहन हो मित्र हो बांटोगे कहां अपने भीतर जाओगे तो आनंद के झरने पाओगे तो फिर अपने मित्रों को भी निमंत्रित करोगे किन झरनों का थोड़ा स्वाद लो फिर छुद्र से तुम्हारी आंखें उठेंगी और जब अपने भीतर आत्मा को पाओगे तो अपनी पत्नी में भी आत्मा को पाओगे नहीं तो पत्नी देह ही रह जाएगी और देह मिट्टी मिट्टी को लाख प्रेम करना चाहो कैसे प्रेम करोगे प्रेम तो आत्मा से हो सकता है प्रेम तो अदृश्य से ही हो सकता है मगर अदृश्य का तो अपने भीतर ही पता नहीं चलता तो दूसरे के भीतर कैसे पता चले तो पहले जरा अपने भीतर चलो पहले जरा अपनी खोज करो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ अपना खजाना खोजो फिर बांटो और तब तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में प्रेम सुख ही सुख लाता है और जब तुम पाओगे कि बांटने से प्रेम सुख लाता है तो तुम फिर कंजूसी क्यों करोगे फिर तुम बांटोगे उलीचोगे दोनों हाथ फिर जो भी लेने को राजी होगा उसको तुम देने को राजी हो जाओगे फिर अपनों को ही क्यों पराओं को भी फिर कौन अपना कौन पराया? इसलिए जीसस कहते हैं मित्र से ही नहीं शत्रु से भी प्रेम जब प्रेम पैदा होगा तो मित्र मित्र रहते हैं शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। फिर कोई और उपाय नहीं है सूफी फकीर स्त्री राबिया ने कुरान में एक वचन काट दिया था कुरान में वचन काटा नहीं जा सकता वेद में तुम सुधार कर सकते हो कि उठाई कलम और काट के और ठिकाने कर दिया वेद को हिंदू बहुत नाराज होंगे और हिंदू चाहे इतने नाराज ना भी हों लेकिन मुसलमान तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे कि कुरान में कोई और तरमीम करे वो तो आखिरी किताब है परमात्मा ने आखिरी किताब भेज दी चौदह साल से परमात्मा को फिर कुछ सुधार करने की सूझी ही नहीं दुनिया इतनी बदल गई सब बदल गया लेकिन कुछ लोग हैं जो किताबों में पुरानी किताबों में ही खोजते रहते एक स्कूल में कोई पढ़ा रहा है पादरी बच्चों को कि परमात्मा ने सब सरकने वाली चीजें बनाई एक छोटा सा लड़का खड़ा हो गया बच्चे भी ऐसे सवाल पूछ देते कि रेलगाड़ी किसने बनाई तो उसने कहा रही ये तो सरकने वाली चीज सरकने वाली चीज में रेलगाड़ी भी आ गई जिसने ये वचन लिखा है बाइबल में कि परमात्मा ने सब सरकने वाली चीजें बनाई उसका मतलब है सांप इत्यादि उसने कभी कल्पना भी ना की होगी कि रेलगाड़ी भी सरकने वाली चीजों में आ जाएगी मगर जिनकी नजरें पुरानी किताबों पर अटकी वो तो हर अर्थ वहीं से निकालेंगे जब पहली दफा ये खोज हुई कि जमीन बहुत प्राचीन है कोई चार अरब वर्ष पुरानी तो ईसाई बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि तो ईसाइयों की किताब तो कहती है कि जीसस से ठीक चार हजार चार साल पहले जरूर रहा होगा सोमवार का दिन पहली जनवरी ठीक चार हजार चार साल पहले जीसस के तो आपसे समझो कि छह हजार साल पहले पृथ्वी बनी और छह दिन में सब बना दिया परमात्मा ने सातवें दिन तो आराम किया इसलिए तो रविवार की छुट्टी जब तक ईसाई हिंदुस्तान नहीं आए थे तब तक हिंदुस्तान में रविवार की छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं था हिंदुस्तान में छुट्टी इस तरह होती नहीं थी साप्ताहिक छुट्टी क्योंकि हिंदुओं का परमात्मा सात दिन काम करता छुट्टी लेता ही नहीं ना रिटायर होता ना पेंशन पे जाता लग है ईसाइयों का परमात्मा भी लचर पचर रहा छह दिन में ठंडा हो गए में दिन जो उसने चादर ओड़ के सोया है तो फिर नहीं जगा फिर उसने लौट के भी नहीं देखा कि हालत क्या हुई दुनिया की क्या हालत मुल्ला नसुद्दीन अपने दर्जी के पास गया था और दर्जी से कह रहा था कि भैया अगर अब कोर्ट बन गया हो तो दे दो साथ में अपने लड़के को भी लाया था कह रहा था कि सत्रह साल हो गए कोर्ट बनने दिए जब मैंने दिया था मैं सत्रह साल का था मेरा लड़का सत्रह साल का अभी भी दे दो तो मेरे लड़के के काम आ जाए कम से कम अपनी आंखों को तो तृप्ति मिलेगी देख लूंगा कि पहन लिया लड़का दर्जी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा कि हजार दफे कहा कि अर्जेंट काम मत लिया करो और मुल्ला नसुद्दीन से कहा कि तुमने समझा क्या भाई कोई चीज बनती है तो वक्त लगता कोई जादू तो है नहीं? कि मार दी फूंक और बस कोट बन गया? मुल्ला नहींन ने कहा कि सत्रह साल काफी समय नहीं अरे परमात्मा ने सारी दुनिया दिन में बना दी थी उस दर्जी ने कहा कि जरा एक दफा नजर डालो दुनिया की तरफ छेदन में बनाई तो कैसी दुर्गति हो रही मैं तो जब काम करता हूं तो पुख्ता करता हूं लड़का पहने कि लड़के का लड़का पहने कोई फिक्र नहीं मगर चीज बनाऊंगा तो एक चीज बनाऊंगा छह दिन में जल्दबाजी हुई होगी भाग में सब बना बनू दिया होगा तो सब उल्टा सीधा है राबिया को एक ऐसा वचन मिल गया कुरान में जो उसको जचा नहीं उसने काट दिया फकीर हसन उसके घर ठहरा था उसने कुरान पढ़ी कुरान में सुधार देखा लकीर कटी देखी उसने राबिया को कहा कि हे राबिया ये किस ना समझने कुरान में तरतीम सुधार किया तरमीम की राबिया ने कहा मैंने की तब तो हसन और चौंका उसने कहा तू इतनी पवित्र इतनी प्रार्थनापूर्ण इतनी पहुंची हुई और तूने कुरान में सुधार किया उसने कहा करना पड़ा मजबूरी हो गई पहुंचने के कारण ही करना पड़ा अब ये कुरान में लिखा हुआ है शैतान को घृणा करो और जब से मेरे जीवन में प्रेम पैदा हुआ है मुझे कोई शैतान दिखाई नहीं पड़ता अब मेरे सामने शैतान आके खड़ा हो जाए तो भी मैं प्रेम ही कर सकती हूं क्योंकि मेरे पास घृणा ही ना बची मैं घृणा करूंगी कहां से ये किताब मेरी ये कुरान मेरी मुझे आखिर अपनी स्थितियों को देख के ही तो अपनी कुरान ठीक करनी पड़ेगी इसलिए मैंने ठीक कर दी है ये कुरान अब मेरे लिए ना कोई शैतान है न मेरे लिए कोई घृणा है अब तो जो भी है परमात्मा है और जो भी है उसे मैं प्रेम ही दे सकती हूं क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी बचा नहीं मेरी सारी जीवन ऊर्जा प्रेम हो गई घृणा को विदा करो वनुष्य को विदा करो ईर्षा स्पर्धा को विदा करो और अपने में डुबकी लगाओ आत्मा से थोड़े परिचित हो तब तुम्हारे भीतर वह ध्यान जगेगा जो प्रेम बन जाता है संबंधों में ध्यान ही संबंधों में प्रेम बनता है और यह एक दूसरे के ऊपर अन्यश्रित है जितने तुम प्रेम में गहरे उतरोगे उतनी तुम्हारी क्षमता स्वयं के भीतर जाने की गहरी हो जाएगी क्योंकि प्रेम दर्पण जैसे दर्पण में कोई अपना चेहरा देख लेता अपना चेहरा तुम बिना दर्पण के देख भी नहीं सकते अमृतसर से एक ट्रेन दिल्ली की तरफ आ रही एक सरदार जी बार बार जाके संडास का दरवाजा खोलते भीतर देखते कहते क्षमा करिए बंद करके वापस आ जाते ये इतनी बार कर चुके कि टिकट कलेक्टर भी बैठा हो उसने कहा कि मामला क्या है उन्होंने कहा कि एक सरदार जी अंदर घुसे निकलते ही नहीं ही संडाश में दो दो आदमी कैसे घुस जाएं उसमें माफी मांग के वापस आ जाता टिकट कलेक्टर उठा वो भी सरदार जी उसने भी जाकर धीरे से दरवाजा खोला जल्दी से बंद किया कहा माफ करिए कहा कि आप ठीक कहते हैं न केवल अंदर घुसा हुआ है सरकारी कर्मचारी मालूम होता है कम से कम सरकारी कर्मचारियों को रेलवे के कर्मचारियों को तो ध्यान रखना चाहिए कि अब गुस्सा है तो गुस्सा ही निकल ही नहीं रहा तब पहले सरदार जी की पत्नी उठी थोड़ी देर बाद झाके दरवाजा खोला भीतर झांक कर देखा कहा माफ करिए दरवाजा बंद करके आई हो लॉर्ड के अपने पति से बोली मुझे पहले ही पता था कि तुम क्यों बार बार वहां जा रहे हो मुझे शक था कि कोई रांड वहां होनी ही चाहिए और टिकट कलेक्टर से कहा कि तुम्हें भी शर्म नहीं आती दर्पण में तो चेहरा अपना दिखाई पड़ेगा प्रेम में तुम्हें वही दिखाई पड़ेगा जो तुम हो प्रेम दर्पण अगर तुम दुखी हो तो दुख दिखाई पड़ेगा अगर तुम आनंदित हो तो आनंद दिखाई पड़ेगा अगर तुम्हें परमात्मा का अनुभव हुआ तो तुम्हें हर प्रेम पात्र में परमात्मा दिखाई पड़ेगा निश्चित ही प्रेम जब प्रगाढ़ होता है तो परमात्मा तक पहुंचाने का सेतु बन जाता है मैंने जितने ही चित्र बनाए गीतों के उतना ही प्राणों के समीप तू आया क्यों उस बंधन पर सौ सौ मुक्तियां निछावर थी जिसको तैयार किया तेरा तेरे उच्छवासों ने उस कण कण में उस कण में घिर हृदय सुमन मुस्कता था जिसका निर्माण किया तेरे विश्वासों ने जब जब भी मसधारों ने मुझे डुबोया था तब लहरों पर बिठला तट पर पहुंचाया क्यों मैं भटक रही अब तक मन की उन गलियों में जिनमें स्वर गूंज रहा तेरी बांसूरिया का कैसे वे दृश्य भुला पाऊंगी कह निर्मम जिनमें जादू बोला मेरी पायलिया का जितना निराश तिमिर से डर कर भागी में उतना जीवन से करना प्यार सिखाया क्यों भागो कितने ही परमात्मा तुम्हें वापस वापस प्रेम में भेजेगा क्योंकि प्रेम सीखना ही होगा बिना उसके दर्पण नहीं मिलता और प्रेम में अगर दुख भी भोगना पड़े तो भोगना होगा क्योंकि वह दुख निखारेगा और प्रेम के रास्ते पर अगर कांटे मिले तो झेलने होंगे क्योंकि वही कांटे फूलों की तरफ इशारा करते हैं जितना निराश तिमिर से डरकर भागी में उतना जीवन से करना प्यार सिखाया क्यों ये परमात्मा ने झंझट क्यों दी ये महात्माओं को इतना परेशान क्यों किया है? परमात्मा महात्माओं का दुश्मन मालूम होता है महात्मा चाहते हैं सब तरह से प्रेम से छुटकारा हो जाए झंझट छूटे मुक्ति मिले निश्चित ही परमात्मा के इरादे कुछ और हैं अगर परमात्मा को महात्मा ही बनाने होते तो प्रेम क्यों बनाता परमात्मा जानता है कि बिना प्रेम के कोई महात्मा नहीं हो सकता और जो महात्मा बिना प्रेम के हो गए हैं उनका महात्मापन दो कौड़ी का थोथा है छिछला है उसकी कोई कीमत नहीं उन्होंने दर्पण में झांक कर ही नहीं देखा उनको पता ही क्या चलेगा कि उनका चेहरा कैसा है और उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा का स्वाद ही नहीं लिया इसलिए प्रेम को गालियां दे रहे हैं संसार को वही गाली देता है जो ये जानने से वंचित रह गया है कि संसार एक परीक्षा है परमात्मा प्रतिपल तुम्हें अनेक अनेक परीक्षाओं से गुजार रहा है किसी भी चीज से भागना मत सत्यनारायण पलायन मत करना प्रत्येक चीज को समझने का उपाय करो अगर प्रेम दुख दे रहा है तो समझने की फिक्र करो क्यों कहीं कुछ कारण होगा और कारण तुम में होगा प्रेम में तो कारण नहीं प्रेम तो अमृत है लेकिन तुम्हारे पात्र में हो सकता है उस जहरीले पात्र में अगर प्रेम भी डाल दोगे वो भी जहरीला हो जाए गंदे बर्तनों में शुद्ध पानी तो नहीं पी सकते हो गंदी मटकियों में शुद्ध पानी तो भरोगे, तो गंदा हो जाए नीर खूब बरसा है रोम रोम तरसा है पीर नहीं जाने की नींद नहीं आने की एक मेघ सैस रह एक मेघ शेष रह गया ना आसमान में खिल गए हजार फूल सांवरे वितान में किंतु और और गात भींग रहा बात का गूंज रही बूंदों की झरर झरर कान में आंख छल छलाती है और सूख जाती है पर न मुस्कुराने की नैन आज झपते ही खुलते अनजान में लगता है रात गई सो रहा वितान में दृष्टि घूम जाती भ्रम होता बरसात का पात झराते हैं जब जब सुनसान में खीज कसमती चेतना सजाती है पर छिपाने की पानी में डूबा सा माटी का गेह लहरों में सिहर सिहर तिरती सी देह सूख रहे प्राण जबकि अंग अंग गीला सा उल्टी सी जाती इन सांसों की खेह रोशनी न भाती है यह सिखा जलाती है पर न बुझाने की प्रेम जलाय प्रेम डुबायक प्रेम मिटायक मिटो डुबो जलो लेकिन प्रेम को मत छोड़ देना प्रेम को निखारो प्रेम में जो जो अप्रेम है जैसा है उसे छोड़ो और प्रेम को बचाओ संसारी हैं वे लोग जो प्रेम के नाम पर सब तरह का अप्रेम किए जाते और भाग गए भगोड़े त्यागी वृत्ति हैं वे लोग जो अप्रेम के डर से प्रेम को भी छोड़ भागे माना कि सोना शुद्ध नहीं है लेकिन शुद्ध किया जा सकता है छोड़ के भागने की क्या जरूरत है दोनों ही मूड भोगी भी मूड, तुम्हारा त्यागी भी मूड। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम न भोगी बनो न त्यागी दोनों का अतिक्रमण करो भोग में भी परमात्मा छिपा है उसे खोजो और त्याग में भी परमात्मा छिपा है उसे खोजो और जिस दिन तुम परमात्मा को पाओगे उस दिन तुम भोग और त्याग को अलग अलग नहीं पाओगे वो एक ही सिक्के के दो पहलू व्यर्थ का त्याग अपने आप हो जाता है सार्थक का भोग अपने आप हो जाता है सत्यनारायण पूछते हो आप कहते हैं प्रेम प्रगाढ़ होकर प्रार्थना बनता है निश्चय ही इसमें कोई दो मत नहीं और तुम पूछते हो कि प्रार्थना परमात्मा की ओर ले जाती ऐसा भी आप कहते हैं जबकि मेरे जीवन में प्रेम दुख बन गया है तो जरूर प्रेम के नाम से कुछ और प्रेम के आवरण पहनकर चल रहा है पहचानो आंख खोलो जांच परख करो और आंख खोलनी है तो ध्यान करना होगा ध्यान के बिना आंख नहीं खुलती ध्यान के बिना तो अंधे हो फिर चाहे नैन सुख नाम ही क्यों ना रख लो सुख नाम रखने से अंधे की आंख नहीं आ जाती और हम नाम रखने में बड़े कुशल कोई आदमी अंधा होता तो उसको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु आंख वालों को नहीं कहते प्रज्ञा चक्षु अंधे को कहते हैं बेचारे अंधे को खूब सांत्वना दे रहे हो उसके पास चमड़े की आंखें नहीं है इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पास आत्मा की आंखें होंगी जरूरी नहीं नहीं तो सभी अपनी आंखें फोड़ लें और प्रज्ञा चक्षु हो जाए आंखें फोड़ने से कुछ भी ना होगा आंखों का उपयोग करना है अभी बाहर देखा अब भीतर देखो अभी बाहर आंखें भटकाते रहे अब जरा भीतर ले चलो जरा अंतर यात्रा में उतरो, ध्यान है अंतर यात्रा और जिसकी अंतर यात्रा सफल है उसकी बहर यात्रा भी सफल हो जाती है क्योंकि फिर वे ही आँखें भीतर के रस को लेकर जब बाहर देखती हैं तो उस परम रस का अनुभव हो होने लगता है जिस दिन तुम्हें अपनी पत्नी में परमात्मा दिखाई पड़े अपने पति में परमात्मा दिखाई पड़े अपने बच्चों में परमात्मा दिखाई पड़े उस दिन जानना की धर्म का जन्म हुआ है उस दिन जानना की संन्यास हुआ उसके पहले नहीं उसके पहले सब पलायन है कायरता है भगोड़ापन